हेयम दुःखम हेय कारण संयोगाख्यम संमित्तम उत्तम हे क्या है दुःख है यह बात वर्णन हो गया और हे का कारण दुःख का कारण दृग दृश्य का संयोग है और संयोग का विनिमित कारण अविद्या है यह बात कह दिया गया अविष्य और दो बाकी है ना हान आन और हानोपाए अतः परम हानम वक्तव्यम अब हान का वर्णन करना है मोक्ष क्या चीज है उसको सही सही समझाना है फिर मोक्षोपाय दर्शन का विचार होगा और दर्शन साधनों का विचार होगा तद अभाव संयोगा भावो हानन तदे कवल्यम तद अभा तद, तद मने तस् आदर्शन से जो आदर्शन है अविद्या है उसके अभाव होने से संयोग का विवाह हो जाना का नाम ही हान और वह हान क्या है दृश्य है कैवल्यम इस दृक्ष रूपा चैतन्य रूपा पुरुष का मोक्ष ही है तस् आदर्शन से अभाव वह आदर्शन जो कि बंधन का कारण बताया गया था ना दर्शन, जिसकी आठ प्रकार का विपत्ति करके बताता हुआ सात को उसने विशेष रूप में लिया गया उसमें से भी छह पूर्व पक्षता जो चौथा था, पक्ष था वह सिद्धांत पक्ष वह जो आदर्शन नाम का वस्तु है वही बंधन का कारण है उसके अभाव होने से बुद्धि पुरुष संयोग का भाव बुद्धि और पुरुष का अनाद काल में जो संयोग हो रखा था उस संयोग का अभाव हो जाता है आतंत को बंधनओ परमाणु आत्यंतिक रूपेण बंधन का विश्राम हो जाता है अभी आप कभी कभी आकस्मिक रूपेण या तात्कालिक रूपेण बंधन का विराम हो जाता है जैसे आप सो जाते हैं उतने समय के लिए बंधन का भान नहीं है है क्या नहीं एक तात्कालिक बंधन को उपराम हो गया आदर्शन को प्राम हो गया और एकदम बेहोश हो गए तो भी भान कुछ नहीं तो आकस्मिक उपराम हो गया इन यानी आत्यंतिक बंधन को उपराम तो मोक्ष नहीं होता है इसलिए यहां पर विशेषण करें आत्यंतिको बंधनो पर महा इत्यामिक भी नहीं तात्कालिक भी नहीं है किंतु आत्यंतिक बंधन को परम हो जाता है ये तदे वन इस तरह के होने का नाम ही है मोक्ष है कैवल्यम वही ये दीप शक्ति जो दृषि रूपा चैतन्य रूपा जो पुरुष का इस बद्ध पुरुष का यही कैवल्य है समझिए पुरुष से अमी श्री बा पुरुष का जब तक मिश्रित भाव है बुद्धि का पुरुष के साथ जो संबंध के कारण से मिश्र भाव था, सत्य अमृत का मिथुरी भाव था खिचड़ी जो हो रखा है तादात में अध्यास है उसी का ना होना वो अमिश्र भाव है अमिश्री भाव है लेकिन कुछ क्षण के लिए रह जा दोबारा सही हो जाए तो भी फायदा क्या तब पुनः असहयोग गुण ही हा पुनर् असहयोग है गुणों के साथ दोबारा संबंध ना होना ये था। ये ही आतंकता का यही वास्तविक मोक्ष होता है दुख कारण निवृत्त हो दुखो तदा तथा सर्वप्रतिष्ठा पुरुष इतुक्त इसे दुख का कारण का निवृत्त हो जाने पर दुख का आत्यंतिक जब उपरम होता है तो उसी का नाम हान है उस अवस्था में ही यह पुरुष स्वर्प प्रतिष्ठा अपना स्वर्प में प्रतिष्ठित हो जाता है यह बाजो द्वितीय सूत्र सूत्रता वहां संबंध जोड़ दिया इतुक्त तदा दृष्टि स्वरूपी अवस्था अतहान से कह प्राप्ति उपाय मोक्ष के प्राप्ति का उपाय क्या है यह समझना बहुत जरूरी बार बार संकेत रूप चर्चा हुआ था उसको सुस्पष्ट रूप में सूत्र के द्वारा कथन करना चाहते विवेक ख्याति विप्लवाहारोपाया जो विवेक ख्याति है अविप्लवा लेकिन मिथ्या ज्ञान रही ये पर ज्ञान अमिश्रिता जो विवेक ख्या इस समय भी आपको क्या सभी को ये लगभग मरकट वैराग्य है कहीं स्मशान वैराग्य है कहीं पत्नी का झड़कने से वैराग्य हो जाता कुछ देर के लिए <laughs> इन कारणों से भी कभी कभी विवेक ख्याति तो होता ही है सभी को किसी आश्रम से निकाल दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए विवेक ख्याति होती है ये जगत ऐसा ही है तो बेकार है तो जिंदा ऐसे चलता है आज यहाँ कल वहां है तो ख्याति हो रही है अनित्यता का भान हो जाता है नित्यानित्य का विचार जग जाता है लेकिन वह विवेक अविप्लवा नहीं वासनाओं से प्रेरित उस समय आपके जगत संबंधी वासना कुछ देर के लिए अभिभूत भले रह जाता है लेकिन दोबारा वह उगते ही बराबर आपका सारा विके विवेक किनारा हो जाता एक आश्रम से निकला दूसरे आश्रम में जैसे पहुंचा वहां पर उसको पद दे दिया गया महाराज ये लोग मार खाया वो अकल से भूल गया के मैं। चल पड़ा, समझता नहीं ये विवेक टिकती नहीं ना इसे सभी पड़ा ये विवेक है अविवेक इसी सदा वास्तव में रहता के साथ और बहुत तो सिफारिश लगाने में लगेरथ मिशनों में, तो में देखा सिफारिश लगाए थोड़ा सा बड़ा कोई अधिकारी चमचागिरी करते मक्खन लगाए कर जा अगला पद दिला दे और पोस्ट में डाल दे या जहां वांछित स्थान मिल जाए वो ब्रांच मिलना चाहिए ना उसके लिए चमचागिरी में लगेरथ जहा हो वहां क्या है वो नहीं विवेक होता उसको क्या बीत रहा है वो क्यों चाह रहा है वहां साल होना वहां कुछ खटपट है ना इस खटपट पर ध्यान नहीं जा रहा है इसलिए विवेक ख्याति तो हर कदम पर आदमी को होते रहता है लेकिन वह विप्लवा होती है विख्या ज्ञान विशिष्टा विपरी ज्ञान विशिष्टा विवेक ख्याति होने से वह मोक्ष उपाय नहीं होता जब अविप्लवा विवेक होती है तो वही मोक्ष का हान का उपाय माना गया विचार समझाएंगे देखिए सत्व पुरुष अन्यता प्रत्योग विवेक ख्या विवेक ख्याति क्या चीज है मिथ्या ज्ञान रही विवेक ख्याति है दृश्य का भेद ही विवेक है दृश्य का, का भेद ही विवेक है तस्य तस्म ख्या उसका ज्ञान ख्याति लेन इससे बढ़कर वेदांत एक कदम आगे जाता है भेदमात्र को विवेक तो हम नहीं मानते जैसे भिन्न जो दृश्य में मिथ्यात्व का विवेक होना चाहिए हमसे इतने जानने से काम चलेगा नहीं वेदांतानुसार है ना तो इस हमसे भिन्न जो है वो मिथ्या है ये निश्चय होना जरूरी है नहीं तो जो भिन्न है वो कभी भी फिर सता सकता है और रह गया ना अभी यही समस्या इन लोगों के यहाँ योग और भिन्न जानने मात्र से मुक्ति मान लेते हैं ये इन्हना ऐसा नहीं हो सकता जो दूसरा भिन्न नित्य है स्वतंत्र भी है ना समस्याते वो नित्य ही नहीं केवल स्वतंत्र भी है और उसमें कर्तृत्व भर दिया आपने तो डबल प्रेशर हो गया न्यूक्लियर बम बन गया है साधारण गोली गोली नहीं रह गया आप वो और वो कभी भी अटैक कर सकता है खतरा ही खतरा है इसलिए उसके मिथ्यात्व निश्चय होने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तब खतरा समाप्त हो जाए ये एक कदम वो आगे बढ़कर के इसलिए समझाते हैं तो लेकिन पूर्व मिश्र हम सीढ़ी बोलते इसे हर दर्शन एक सीढ़ी है समझने का असली तत्व तक तो पहुंचने के लिए कोई दर्शन गलत नहीं है कोई दर्शन खराब नहीं है सभी अपने अपने जब महत्व रखते हैं जैसे हर सीढ़ी अपने जगह पर महत्वपूर्ण है दस सीढ़ी आप चढ़ रहे हैं एक एक सीढ़ी का भी अपने नहीं तो ऊपर वाली सीढ़ी टिके कहा से नीचे वाला सीढ़ी पर तो टिका है वो तो हर सीढ़ी अपने आप में जैसा महत्वपूर्ण होता है यहाँ द्वादश दर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन भले इसलिए आपको समझाने के आया कि लिए क्या करना पड़ता है हर एक स्तर पर आपको करना पड़ता है यही मोक्ष का उपाय है फिर समझाएंगे उसमें कमियां फिर कहेंगे उसे अगला पकड़ो वो कहेंगे वही मोक्ष को पाए, फिर उससे अगले में जाओ आगे जाने जैसे बच्चे को चलाने क्या करना पड़ता है ये देखो टॉफी, लो, लो, आएगा। चार कदम आते फिर आप पीछे हटेंगे और आगे बस एक कदम आ जाना दे देंगे ऐसे करते करते आप उसको पूरा चला ही देते उसी प्रकार कदम कदम पर मोक्ष रूपये टॉफी दिखाई जाती है हर दर्शन में लेकिन हर दर्शन मोक्ष देने में समर्थन ना उसका साध्य ना साधन का स्वरूप का जो कथन है वह सम्यक नहीं है लेकिन वह अभी आवश्यक है वह एक है हर साधक का विभिन्न स्तर में हर चीज की उपयोगिता अपने अपने ढंग का है इसे किसी का भी हम लोग जो खंडन करते हैं वह दृष्टिकोण इतना ही है आपको पारमार्थिकता की ओर ले जाना खंडन करना निंदा के लिए नहीं है नहीं निंदा नि तुम निंद सिंत कभी भी कोई भी निंदा होती है वह निंदी का निंदन करने के लिए नहीं होता तो दूसरे का स्तुति के लिए होता है और दूसरी की स्तुति भी किस लिए होता है वो आपका लक्ष्य पारमार्थिक लक्ष्य की ले जाने के लिए होता है इसलिए तो हम भी यहाँ पर जब बोलते हैं ये मैं सोचे इसका गलत त्यौहार रहे हैं योग को नहीं अपने जगह पर आपको संकेत मात्र कर देता उस पारमार्थी वेदांत की तरफ कि वह वास्तविक तो लक्ष्य तो वो है उसके लिए इन साधनों को अपनाना है पहले विवेक ही ना होगा तो मिथ्या तू तो कहां से होगा आप यही मेरा है मैं हूं करके सारे धंधा पकड़े रहोगे आवेद करके सबको विवेक ही नहीं करोगे तो मिथ्या तो कहां से निश्चय है ऐसे तो मिथ्या तो निश्चय उत्तरकालीन कार्य के पूर्वकालीन कार्य क्या है भेद ज्ञान होना विवेक होना और, विवेक और ख्याति को इन्होंने विवेकों मोक्षा दिया क्यों क्योंकि उत्पन्न तो से अगला सीढ़ी मन के की तरफ से धो पाएगा अर्थ यह भी महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ विवेक और क्या है सत्य पुरुष का अन्यता अन्यता मने भेद ज्ञान होने का नाम विवेक सातो तो अनिवृत्त मितान प्लव है लेकिन वह विवेक ख्याति नष्ट हो जाएगी यदि आपके न मिथ्या ज्ञान निवृत्त न हुआ हो तो अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान प्लव है वह विवेक ख्याति नष्ट हो जाएगी ये हम बता रहे बार बार आपके अंदर विद्यमान कर्म वासना वगैरह के कारण से क्या होता है मिथ्या ज्ञान बना हुआ रहता है वो कुछ देर के लिए छिपा है भले नष्ट नहीं है निवृत्त नहीं है अत कुछ दिन भी हुआ कुछ में क्या होता है आप उसको विस्मृत हो जाते हैं है, है। और निवृत्त हो जाए तब विवेक ख्यार हो जाता है यदा मिथ्याज्ञान दबदबी भाव वंध्य प्रसव संपद्यते तदा विधूत क्लेश रज सत्व से परिवशार्य संज्ञा वर्तमान विवेक प्रत्यय प्रवाह निर्मलो भवतीकर के विवेक ख्याति का जो प्रवाह है विवेक आकार बुद्धि के सारी वृत्तियां निर्मल होकर के प्रवाहित होती रहेगी कब है जब यह मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज के समान भुने हुए चने के समान हो जाए अर्थात दोबारा किसी तत्व को जन्म देने की क्षमता न रह जाए आयु आयु जात्यायुर्भोग को देने के सामर्थ्य इसका क्षीण कर दिया जाए जन्म आयु और भोग देने का सामर्थ्य का नष्ट होने का नाम ही दग दबी प्रसव उत्पत्ति के प्रति उसके अंदर बांझपन आ जाए अर्थात वह उत्पन्न न कर सके जब ऐसी स्थिति संपन्न हो जाती मित्ज यदा मित्या ज्ञान एकद अवस्था तदा यह जो प्रवाह है वह निर्मल हो जाता है कौन से प्रवाह विवेक प्रत्यय प्रवाह निर्मल हो बात विवेक प्रत्यय प्रवाह निर्मल हो जाता है क्यों क्योंकि आपका जो सत्व है जो बुद्धि तत्व जो चित्त है वह विधूत क्लेश रजसा समस्त क्लेश और क्लेशों के कारण बोध रजगुण सहित तो सब कुछ वहां विधूत हो चुका है नष्ट हो चुका ऐसा चित्त का स्थिति बनेगा जिसे कारण से परे वैशारध्य पर वैशारध्य कब होता है निर्विचार वैशारध्यूत्र एक सैतालिस से निर्विचार की वैशारध्य हो जाए तो अध्यात्साद उसी अध्यात्म प्रसाद स्थिति का नाम परे वैशारध्य और वशिकार संज्ञाया वैराग्य वैराग्य भी वशिकार संज्ञा वैराग्य वशिकार संज्ञा वैराग्य क्या चीज है श्रविका वशिकार संज्ञा वैराग्यम एक पंद्रह में कहा गया था उस वशिकार संज्ञा का भी उसे भी आगे श्रेष्ठ कौन था परम वैराग्यम इसे परस्याम वशिकार संज्ञाया वैराग्य अर्थात जीने का सी जीने जो वृत्ति चल रहा है इससे भी विरक्त हो जाता जीवन से भी वैराग्य जब वस्तु तो छोड़ो संपूर्ण तत्व से वैराग्य हो जाना वह वैराग्य का वर्तमान से सत्ष्ट होकर विद्यमान चित्त के अंदर विवेक का विवेक प्रति का प्रवाह निर्मलतापूर्वक संपन्न हो जाता है सा विवेक ख्या विवेक ख्याति के प्रवाह का नाम अविप्लवा वह मिथ्या ज्ञान रही विवेक ख्या प्रभाव मानी जाएगी वही हानस्य उपाय हा। मिथ्या ज्ञान से दग्ध बीज भाव उपगम पुनः अप्रसवा इससे क्या होगा मिथ्या ज्ञान दग्ध बीजा भाव को प्राप्त होने से पुनः जन्म आदि नहीं होगा इति ऐसा मोक्षस्य मार्गो हानस्य पाया यही मोक्ष का मार्ग है मुक्ति का यदि भी उपाय तो बहुत बताए गए तुलसीदास जी कहते भी सिरे श्रुति पुराण बहु कह छुट्टी न अधिक अधिक ते और श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाय श्रुति और पुराणों में बहुत उपाय कह दिए गए क्या करे छूटी ना नो बंधन है ना छोट नहीं रहा है क्या हो रहा है अधिक अधिक अधिकारी और अधिक अधिक उलझते ही, ही जा रहा है दल दल में जैसे गया वाली स्वाहा हो जाता है वही दुर्दशा हो रखा है कारण क्या है कि श्रुति और पुराने पुराण उपायों में हमारी निष्ठा है न श्रद्धा है मतलब से साधन को अपनाते चित्रदाय हर व्यक्ति जो साधन को अपना रहा है अपना मतलब से अपनाता है मोक्ष के लिए कोई अपनाता नहीं इसीलिए वे उपाय भी हमको उलझन में डाले जा रहे हैं हर व्यक्ति अपना संबंधों को भी स्वार्थ के बिना प्रयोग नहीं करवाना चाहता और स्वार्थ क्या है अधिक ही स्वार्थ होता है बड़ा दुख की बात यह है अरे पारलौकिक स्वार्थ के लिए कुछ करता तो भला ही अहलौकिक और भौतिक पदार्थों के लिए संबंधों को इस्तेमाल करना इनके साथ संबंध रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा सारे संबंध चाह गुरु शिष्य का है आचार विद्यार्थी का है कहीं भी किसी भी प्रकार का भी संबंध ले लीजिएगा सारे संबंधों में एक ही चीज होती है अपने यह अलोक का और उसमें भी भौतिक संबंध इम्पोर्टेंट उसके स्वाप इसीलिए हमारे सारे साधन सारे उपाय विफल हो जाते हैं और वे उल्टा हमें और फंसाने में लग जाते हैं अपने जाल में स्वयं फंस जाता है सोचते हैं दूसरे को फंसा लेंगे और हमारा काम निकाल लेंगे लेकिन ये नहीं सोच रहा है हो स्वयं फंसता रहा है ये सबके साथ हो रहा है ज्ञान या अनजान में हो रहा है हो रहा है सभी के और अपने आप को सभी चालाक मानते हैं ये मनुष्य अपने आप को मानता है सबसे बढ़िया बुद्धिजीवी है ये नहीं समझ रहा है सबसे बड़ा भ्रष्ट जीवी हो रखा है इसका विवेक मरा हुआ है लेकिन इसीलिए शास्त्र बार बार इस बात को जगाना जा रहा है विवेक ख्या को इन्होंने क्यों महत्व दिया सीधा मिथ्या जगत मिथ्यात को महत्व नहीं दिया वेदांत से कारण है कि इस सीढ़ी को पाना कठिन हो सीरी को जब पालेगा ना विवेक ख्याति जब होने लग जाती है सम्यक मुक्षय, मुक्षय तो व्यक्ति के अंदर मनुष्यत्व स्थापित हो जाएगा और दैवानुग्रह तो पीछे पीछे भागे आए जिसको आचार्य शंकर तीन को कठिन मान रहे हैं उन तीन में ये दो वास्तविक कठिन है मनुष्यता तो दैवान ग्रह तो स्वतः आ जाएंगे दो संपादन कर लो अपने आप को आ जाए कबीरा कहते मई हरिहरी बोलता था कबीरा कबीरा बोले पीछे पीछे आ रहा है लेकिन पहले अपने अंदर स्थापित हो विवेक तो उत्पन्न हो जाए तब तो बाकी काम स्वतः होने लगेंगे बस विवेक यही है और कुछ नहीं बार बार हम कहते इस बात को विवेक क्या चीज है फिर इसी शब्दों में कहना है महत्व विवेक यदि आपके अंदर है तो आप पारमार्थिक लक्ष्य को महत्व दोगे और भौतिक अहिक और पारलौकिक लक्ष्यों को, को कोई महत्व तो नहीं दोगे महत्व भौतिक को क्यों दे रहा है व्यक्ति क्योंकि उसका विवेक उसी कोटि का है जब पारमार्थिक तत्व को महत्व तो बढ़ जाए स्वतः विवेक मजबूत होते जाएगा इस पारमार्थिक तत्व के प्रति हमारा महत्व रहा ही हर व्यक्ति ने महत्व तो दे रखा है तो इस शरीर को इस शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों इसलिए आचार्य शंकर बहुत सुंदर कहते हैं जिसको अपना शरीर से वैराग्य नहीं उसको वेदांत को उपदेश देना साधन को उपदेश देना व्यर्थ जो अपने शरीर को सजाने में लगा हुआ है अपने शरीर को पालने में के लिए महत्व देता है वह व्यक्ति को वेदांत उद्देश्य व्यक्त है आचार्य सिंह साफ कहते शरीर को जिंदा रखने के लिए जितनी चाहिए उतनी ही करो ताकि आपकी जो लक्ष्य की और साधना की ओर आप बढ़ सके साधना हेतु शरीर की रक्षा है तदर्थ ही सकल प्रवृत्ति शरीरों पर बार बार गीता जी भी तो भाषण में कई बार इस बात को बोले हैं कि विवेक व्यक्ति यही करता है शरीर को जिंदा में जितनी जरूरत है न्यूनतम न्यूनतम शब्दाव में प्रयोग करते हैं न्यूनतम प्रवृत्ति उसकी होती है तभी व्यक्ति साधना ज़्यादा समय भी दे पाता है वह अपने आप विवेक सम्यक हो ही जाएगा लेकिन जब विवेक उत्पन्न हो जाता तो उसके बाद जो सात सीढ़िया हैं मोक्ष के लिए वो अगले सूत्र वर्णन कर रहे हैं तस् सप्तः प्रांत भूमि प्रज्ञा सत्य ख्याति को प्राप्त किए हुए पुरुष के अंदर सात भाग विभक्त तथा सात सीढ़ियों के रूप में सात चीजों का उसका अनुभव होने लगता है। जिसका वर्णन पंचदशमी भी आया है उपरिषदों में आया है बौद्ध धर्म में भी माना सभी मानते हैं। यदि विवेक ख्याति होती ही पर झटी थी आपका मोक्ष हो जाएगा ऐसी बात नहीं विवेक ख्याति तो पहली सीढ़ी है उसके सात अवस्थाएं ज्ञान की भूमिकाएं सप्त ज्ञान भूमिकाएं सप्त ज्ञान भूमिका का प्रांत भूमिया अवस्थाओं का समाधि की अवस्थाओं में भी ज्ञान की अवस्थाएं होती है वो सात अवस्थाएं पूर्व अवस्था है, पूर है। अंत सूत्रोत्तर अवस्थाओं का ऐसे सात अवस्था वाले ज्ञान की भूमिया है प्रज्ञा उसे विलक्षण करते हैं तस्वीर तारस ज्ञान वैभव से विशिष्ट जीवन मुक्तता की और बढ़ता हुआ विख्या संपन्न पुरुष सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा उसकी जो ज्ञान की अवस्थाएं हैं सात भागों में विभक्त का समझा जा सकता है प्रत्यते है ठीक है ना तस किसको लेना है जिसके अंदर विवेकख्याति जग चुकी है प्रत्याम नामर्श के विवेकख्याति जगी ही नहीं है लेकिन वह सुस्पष्ट रूपेण उसको ज्ञान रूपेण स्थापित हो गया है जैसे विवेकख्या उत्पन्न होती नष्ट होती उत्पन्न होती है नष्ट होती है सबके साथ ऐसा हो रहा है जो वो नहीं इसे आगे कहते प्रत्याम अर्थात परामर्श उसके परामर्श उसका प्रवाह बना हुआ है प्रत्येक ज्ञान के साथ प्रति प्रति आमनाया ज्ञानम ज्ञानम प्रति वृत्ति वृत्तिम प्रति अवस्थितिरेव प्रत्याम वह भी सप्तः होती है अशुद्ध्यावरण मलापगमांत क्यों होती है क्योंकि चित्त के अंदर जो विद्यमान अशुद्धि आवरण मल अपगमान यह तीन अलग अलग चीजें नहीं है समास के दर समझना पड़ेगा दो प्रकार के समास बनाया गया है रेव आवरण चित्त सत्वस्य से अशुद्धि ही आवरण है तजन्य मल से अपगम तज्जन्य मल से अपगम अशुद्धि ही आवरण है वह आवरण और उस आवरण से जानी जो मल दोनों का नाश हो गया इसीलिए चित्त स्थिति आ गई अथवा अशुद्धि ही मैंने तस्य तरणम आवरणम अविद्या तस्य कार्यम मलाहा व्याध्या नव अंतराय बताया गया था नव नवांतरा अशुद्धि नव संयोग तस् कारण आवरण अविद्याला व्याध्या नवांतरा तेजा अपगम्ति अशुद्ध्यार्ण मलामान दो प्रकार की व्याख्या संयोग और श्रयोग कारण विद्या और अविद्या से जन जो मल ये सारे चीजों का चित्त से अलग हो जाना नष्ट हो जाना उसी का नाम अशुद्ध आवरण मलापगमा अथवा अशुद्धि रूपी जो आवरण था विद्या थी वह अपना कार्य कार्यभूता मलों के साथ नष्ट हो जाना ऐसा भी किया ऐसे चित्त से प्रत्यापाद चित्त चित के अंदर क्या हुआ प्रत्यांतर की उत्पत्ति नहीं हुई प्रत्यांतर मैंने जगदागार वृत्ति नहीं हुई केवल स्वरूपाकार वृत्ति होने लगती है अथवा स्वरूपाकार वृत्ति होने की अनुकूल विवेक ख्यात की प्रवाह की अवस्थाएं तब सप्त प्रकार प्रज्ञा विवेक नो बवती विवेक के अंदर सात प्रकार विभक्तों को समझने लायक सप्त ज्ञान भूमिया होती है सबसे पहला ज्ञान भूमि इसमें भी चार और तीन विभाग करके लेना चार कार्य निष्ठा है तीन चित्त निष्ठा है चार पहले चार जो होते हैं बाह्यकारी निष्ठा है और अंतिम तीन चित्त निष्ठा वस्तु है पहला देखिए प्रज्ञातम हेयम नाश पुनः प्रज्ञेय पहला उसकी स्थिति होता है बस जान लिया ये संसार पूरे का असलियत में जान लिया अब मेरे को इसमें कुछ भी जाना नहीं अब कोई महाराज महाराज घटना जाए छोड़ घट गया छोड़ते रहता है उसको जानने की इच्छा नहीं है क्या हुआ कौन मारा कैसे हुआ अरे इसी में घुसते जाते है ऐसा नहीं हमारे पास कई बार आता है अरे कपड़े गुर भाया क्षण महात्मा एक भगत आए उसी समय और चले गए कुछ देर उनसे बात हुई तो चले गए वो उसके बाद हमसे पूछिए कौन है इनके कितने बच्चे हैं क्या करते हैं है? सोचते न मैंने भी कभी सोचा नहीं था ये वो क्या करते मुझे भी पता नहीं है पता ही नहीं क्या करते हैं आते जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके आते हैं जो समाधान पता चले जाते तो बात खत्म हो गई लेकिन हमने कभी नहीं जानने की कोशिश की वो क्या काम कर रहे हैं उनके क्या बिजनेस है वो क्या नहीं है अभी पता नहीं कि कितने बच्चे हैं मैंने भाई उनके जिस दिन वो सब परिवार कुंडलियां लाएंगे तब समझ में आएगी कितने होंगे अब तो हम तो जानने की इच्छा नहीं करते कैसे अब कैसे अगर भक्तों की पूरी जानकारी रखनी चाहिए अब ऐसे लोग हैं क्या करोगे अभी उनके लिए हे पू है हे नहीं अभी भी उनके लिए कोटि के अंदर विद्यमान गया नहीं हे कोटी हो जाए परिज्ञात सर्वम जगत अस्विन जगत ही न किंचित गेयम भवती सर्व हेयम यह दृढ़ निश्चय का नाम जगत को जानने की जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाने का नाम पहली प्रांत भूमि है जगत में किसी भी चीज को जानने की इच्छा नहीं जिज्ञासा की निवृत्ति आत्मसब तो की जिज्ञासा नहीं जगत को जानने की जिज्ञासा की निवृत्ति प्रज्ञातम हेयम सर्वम नाश्य पुनः प्रज्ञ मान्य इसके अंदर जगत के अंदर परिज्ञता कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं ऐसा निश्चय करके जगत से बिल्कुल उदासीन हो जाना उस उसदासी अवस्था का नाम पहला अवस्था है जिज्ञासा निवृत्ति रूपी अवस्था दूसरी अवस्था अतयव अब किसको मारने की इच्छा होगी बताइए जिघांसा निवृत्ति दूसरा क्षीणा हे है तव तो न पुनर् रेते शांतवे का भी कारण जो वो क्षीण हो चुका अतव मेरे द्वारा क्षेत्रव्य कुछ भी नहीं रह गया अभी तो है ना इसको खत्म करना है उसको बना के रखना है इसको प्राप्त करना है उसको नाश करना है ये दिमाग में रहती है इसको जानना है तो उसको काटना है कई लोग पढ़ रहे हैं कि जाकर के इसको खंडन करना है उनके दिमाग में है हमसे हमसे ये कहा था उसने अब उसको जाकर हम जवाब देंगे इसीलिए तो पढ़ रहे हैं जवाब देने के लिए दूसरे को काटने के लिए कहते हैं ऐसा भाव नहीं है अगली भूमि में क्या हो जाता है और निश्चय हो जाते उसको मेरे द्वारा कुछ भी नहीं अतः क्षय करने की जो प्रवृत्ति थी वह समाप्त हो गया अर्थात जिघांसा की निवृत्ति पहली अवस्था जगत के विषयों की जिज्ञासा निवृत्ति दूसरी अवस्था जगदान्त द्वेश के कारण से जो क्षेत्र के प्रति हमारी प्रवृत्ति थी हमारे द्वारा यह नाश करना है मैं इसको नष्ट करूंगा मैं इसे नाश करना चाहता हूं इत्यादि जो वृत्तियां हैं वो जिघांसा की निवृत्ति हो जाना ये दूसरी भूमिका है पहले राग संबंधी था और दूसरा द्वेष संबंधी राग संबंधी वस्तु का त्याग आसान है द्वेष संबंधी वस्तु का त्याग बहुत कठिन काम जैसे शाम सात जन्म तक अंदर कुड़कुड़ाते रहता है जब तक बदला नहीं लेता है इस जीव का तो भरोसा नहीं कितने जन्मों तक रखता है शाम तो बेचारा भला अच्छा है साथ ही जन्म तक तो याद रखता है बाद में आठ जन्म भूल जाता है सात जन के अंदर बदला ले लिया तो ले लिया नहीं तो भूल गया यानी मनुष्य पता नहीं किस किस रूप में आकर के कब कब कैसे कैसे बदला लेता है भरोसा नहीं और एक भगत तो कहता ही था कि बार बार जो पिछले जन का दुश्मन है वही पत्री बन के आती है <laughs> किसी ने किसी रूप में आ गई ना उतारने के लिए मैंने द्वेश निपटाना बड़ा कठिन होता है राग को लेकर त्याग राग का विषय को त्यागना आसान है द्वेष का विषय का त्याग बड़ा कठिन काम है इसलिए पहला कोटि में इन्होंने राग विषय बूता गेय का निवृत्ति बताया दूसरे कोटि में द्वेश का विषय बूता द्वेश क्षेत्र पदार्थों से निवृत्ति बाधा बता रहा और आगे बढ़कर तीसरी प्रवस्था प्राप्त करने के लिए भी इच्छा नहीं रह जाती जब जानने की इच्छा नहीं मारने की इच्छा नहीं अब प्राप्त करने की इच्छा भी खत्म जब किसी को जानना नहीं किसी को लेना नहीं किसी को देना नहीं कोई लेन देनी नहीं रह गया तो प्राप्त क्या करना है उसे प्रेपा की निवृत्ति तीसरे में क्या है प्रेपा प्राप्ति की इच्छा की निवृत्ति मुझे मोक्ष चाहिए यह भी मात खत्म कर देता कतिशीलिए साक्षात उस मुक्त के इतना नजदीक हो जाता है वो मुक्त के समाज जीवन मुक्त होने के नाते वो गिनाते मुक्ति के लिए भी आकांक्षा करना छोड़ देता है क्योंकि चाह जानता है वो तो ही होने वाला है आगे का काम इसे उसकी भी इच्छा नहीं होती आगे के शेडियम के प्राप्ति करने की इच्छा के बिना प्राप्त होने वाला है स्वतः निश्चय होने के कारण से उसकी प्रेप्सा की निवृत्ति तीसरी भूमिका है चौथी भूमिका में अब करने की भी खत्म हो गया हमें ध्यान करूं मैं समाधि लगाऊं मैं जब करूं तब करूं ये करूं वो करूं करूं करूं करूं, करूं यह बात खत्म चिकीर्षा निवृत्ति तो जिज्ञासा निवृत्ति बाह जगत को लेकर के है विधान सानिवृत्ति बाह्य जगत को लेकर के है प्रेम सानिवृत्ति बाह्य जगत को लेकर के है चिकित्सा निवृत्ति भी बाह्य जगत को लेकर इच्छारो बाह्य कार्य निष्ठा है क्योंकि भावितो विवेक ख्याति रूपो हान हो पाया क्योंकि विवेक ख्याति रूपा जो हान जिसको करना था वो भी मैंने कर लिया अर्थात विवेक उत्पन्न हो चुका है विवेक ख्याति के लिए हमें कुछ करना नहीं है चौथी अवस्था में उसकी स्थिति बनती है तो इसका नाम चिकीर्षा ने वृत्ति कर दिया है इसलिए स्वयं भाषकर करें विमुक्ति कार्यामुक्ति प्रद्या ये चार प्रकार की जो आपने वृत्तियों को देखा अवस्था है प्रांत भूमिया ज्ञान की ये कार्यो से आपको विमुक्त करने वाली वृत्तियां हैं चित्त विमुक्ति और चित्त का भी स्वरूप से अलग हो जाना है ना जगत से अलग हो गई चार प्रकार से लेकिन से भी जब जगह हो नहीं हुए तो मुक्त तो नहीं तो चित्स अलग होने की वृत्तियां स्वतः होने लगते हैं तो मात्र वर्णन करने जा रहे हैं उसे तो कुछ करना नहीं पड़ता है, है करे विनाई होने वाले चार आगे का तीन चीज है क्या क्या होता है कुछ किए विना स्वतः होने वाले चरिताधिकारा बुद्धि या शोक निवृत्ति का तेज खो चरिता अधिकारा बुद्धि बुद्धि जो है जात भोग देना समाप्त कर देती है साधिकारा बुद्धि मानी जात भोग प्रदान करने वाले बुद्धि का नाम साधिकारा गुणाधिकार साधिकार बार बार प्रयोग हो चुका है साधिकार बुद्धि जो थी अब वो चरिता हो गई, अर्थात पुनः जात्य भोग नहीं देने वाली हो गई। अतएव आप पुनः किसी भी प्रकार का शोक की प्राप्ति नहीं होगी अब इस अवस्था का नाम शोक निवृत्ति अवस्था शोक बने ना हो मरने का भय तो वह रहता है भय की निवृत्ति होना सबसे बड़ा काम था एक छठी अवस्था में वो होती है भय निवृत्ति गुणा गिरी ग्रावण निरवस्थान स्व कारण प्रणयाभिमुख सह तीन अस्तंग जैसे पहाड़ का चोटी से बड़ा पत्थर भी गिरता है तो खत्म हो जाते उसी प्रकार से सभी गुण समाप्त हो जाते क्या ग्रावाना, पत्थर? गिरी का जातेट के ऊपर से गिरता हुआ आया हुआ जो पत्थर है निरवस्ताना कहीं उसका तो ठहर नहीं मिला रुकने का आड़ नहीं मिला गिरते गया, गिरते गया, गिरते गिरते गिरते गिरते कहा गया कद स्वकार ने प्रणय अपने में लीन हो कार्य के साथ कारण के साथ कार्य अस्तता को प्राप्त हो गया न चीसाम विप्रलीन आराम और उन विप्रलीन गुणों का दोबारा उत्पत्ति नहीं होता दोबारा चूर्ण हो गया मिट्टी में मिल गया जैसे वैसे गुण भी क्या है अपना प्रकृति में साम्य अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे उस पुरुष के प्रति केवल अतएव प्रयोजन अभाव क्यों क्योंकि अब आगे उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं आते गुणों के कारण से जन्य भय मृत्यु भय जो था वह भी समाप्त भय में मृत्यु हुई छठी भूमिका में सात भूमिका में अब विकल्प जो रह गया था उस विकल्प की भी निवृत्ति होनी है एक अवस्था गुण संबंधातीत हो गया गुण संबंध से ही विकल्प था गुण संबंधातीत सुर ज्योति ही अमल है केवल पुरुष है अंतिम अवस्था है जहां विकल्प की भी निवृत्ति हो गया संकल्प विकल्प समाप्त हो जाने के कारण से चित्त के नष्ट हो जाने के कारण से चित्त का अलग होने के कारण से गुण संयोग का भाव मैने चित्त के संबंध भाव हो जाने से सब मात्र प्रकाश स्वरूप अमल यह पुरुष केवल रह जाता है उसको कहते हैं विकल्प निवृत्ति अवस्था व्यवस्था सातवी भूमिका है एकदम सप्त विधान प्रांत भूमि प्रज्ञा अनुपन्न इस सात प्रकार विभक्त प्रज्ञा की प्रांत भूमि अवस्थाओं को अनुभव करता हुआ पुरुष वही ही योग शास्त्र कुशल आख्या है उसे कुशल है और प्रति प्रसवे पर चित यदि कोई कहता है मान लिख दो बरा पैदा हो जाए क्योंकि स्वतंत्र है ना कर्तरी है सिद्ध है वो तो नित्य है वो दो बारा आ जाएगी तो, तो भी उस पुरुष को कुछ ही बिगाड़ेगी वो क्यों प्रति प्रसमे चित्त मुक्त कुशल इतने तभी मुक्त ही रहेगा कुशल ही रहेगा गुणातीत क्योंकि गुणातीत हो चुका है जो गुणातीत हो गया बाद में गुण कुछ भी खलबली मचाते रहे तो इसे तो तो तो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस विषय में इन्हीं सप्त प्रांत भूमियों का विचार महोपरिषद में आया महोपरिषद में ज्ञान भूमियों का विचार करते हुए कहा गया है अन्नपूर्णो परिषद में इसे सात को आठ में विभक्त करके बताया और बौद्धों ने ग्रंथ ही लिख दिया दस भूमि का सूत्र जिसमें दस भूमियों का वर्णन किया दस अवस्थाएं समझाने की बात है सात से सारा काम चलता है लेकिन सात को ही अंत अवस्था कभी दो विभाग करके आठ कर दिया किसी बीच के अग... जो है और अवान्तर भेद करते हुए दस भूमिकाओं का वर्णन करते हैं संकेत बोलते जाऊंगा लेकिन महोपनिषद पांचवी अध्याय का चौबीसवे श्लोक से लेकर चौतीसवे श्लोक तक है महोपनिषद में ग्यारह श्लोकों में वर्णन किया है ज्ञान भूमि शुभेच्छा क्या प्रथमा समुदाह विचारणा द्वितीया तू तनु मानसी सत्तापति चतुर्थी सियात तथो असंशक्ति नामी पदार्थ भावनाष्ठी सप्तवी तुरयगा ज्ञान भूमि सबसे पहला जो होती है उसका नाम शुभ दूसरी विचारणा तीसरी तनुमानसी चौथी सत्तापति पांचवी असंशक्ति छठी पदार्थ भावना सातवी तुरयगा प्रत्येक का लक्षण भी है सीत के मूड एवाशी प्रेक्षे हम शास्त्र सज्जन ही वैराग्य पूर्विच्छे थी शुभच्छा तिच्छ ही स्थिति किम मूढ़ किम मूढ़ एवासी इस जगत में स्थित रह करके क्या फायदा है यदि मैं मूढ़ ही रह जाऊ तो यदि मूढ़ ही रह जाऊं और सारे सौ साल जिंदा रह जाऊ तो क्या फायदा ऐसा विचार करके करता क्या है प्रेक्ष शास्त्र सज्जन मैं शास्त्र के द्वारा सज्जनों के संग करते हुए मैं अपने यथार्थ स्वरूप को जानना चाहता हूँ वो भी वैराग्य पूर्वम इच्छा वैराग्य पूर्वी का एकादशी इच्छा होती है उसी का नाम शुभेच्छा ऐसा लोग विद्वानों ने कहा है शास्त्र सज्जन संपर्क अभ्यास पूर्वकं सदाचार प्रवृत्तिरिया प्रोच्छते सा शास्त्र सज्जन संपर्क और वैराग्य के अभ्यास पूर्वक जो सदाचार में प्रवृत्ति होती है सदाई शास्त्र अभ्यास करने में जो प्रवृति होती है सदाई शास्त्र में कथित साधनों को अपनाकर करके साधन मार्ग में चलने की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति का नाम विचार ये विज्ञान की भूमि है विचारणा शुभे भ्याम इंद्रियार्थे शु रक्त यत्रता में इन्हीं विचारण और शुभ का निरंतर अभ्यास करने से इंद्रियों का जो विषय में रक्तता थी उसमें सूक्ष्म बता जाए जो स्थल अनुराग था वह घटते जाए उस घटने का नाम तनुता तनुता को जो प्राप्त हो जाए उस उसको तनु मानसी ऐसा जो है वह तीसरी अवस्था बताएं। तीनों अवस्थाओं का अभ्यास करते हुए भूमिका भूमि का तृतीय अभ्यास भूमि भूमिका तृतीय का अभ्यास करते करते करते चित्त में वैराग के कारण से अपना सप्त स्वरूप स्थिति को प्राप्त हो जाए शुद्ध सप्त में ही स्थिति बनने का नाम सत्ता पत्थर था और पूर्वोक्त चारों अवस्थाओं का अभ्यास से दशा चतुष्ट अभ्यास असंसर्ग कलातुया रूढ़ सप्त चमत्कारा प्रोक्ता असंशक्ति काते का पूर्वोक्त चतुष्ट अवस्थाओं का, का निरंतर अभ्यास करने से निश्चित का बाह्य जगत के वस्तुओं के साथ असंबंध होता है असंशक्त होती है वह पांची भूमिका है रूढ़ सत्व चमत्कार रूढ़ पदार्थों में बाह्य द्रव्यय सत्व में और यहाँ तक उनसे होने वाला सुख दुख रूपी चमत्कार से जो विरक्त हो जाने का नाम असंशक्ति नाम कहा भूमिका पंच काभ्यासा स्वात्तया दृढ़ आभ्यणाम बाह पदार्थना भावना प्रयुक्त चिन्ह प्रयत्नेवना षी भवदी भूमिका लेकिन आपकी प्राण कर्म के कारण से प्रेरित होकर के यह शरीर का जिंदा रहते चिरम प्रयत्नी अवबोधनम चिर प्रयत्न के द्वारा अपने स्वरूप का उदबोधन करते हुए वो करता क्या है स्वात्मा स्वरूप में रमण करने वाला हो करके वह पदार्थ पदार्थ नाम अभाव पदार्थों के अभाव हो जाता है उसके दृष्टि में आभ्यंतरा नाम बाहर नंच पदार्थ नाम अभाव जिस स्थिति में उसको न बाह्य न आभ्यंतर किसी भी प्रकार के पदार्थों का भाव या भावना ही नहीं उत्पन्न होती है उस अवस्था को पदार्थ भावना नाम ष्ठी भूमिका होती है अंतिम भूमिका का वर्णन करते हैं भूमि षट कचिराभ्यास भेदलंबना स्वाभाविक स्वाभाविका गति पूर्व भूमिकाओं का, पूर का निरंतर व्यास करते करते भेद का सत्य नाश हो जाए भेद का अनुपलम्बना स्वभाविक निष्ठतम जो स्वस्वरूप निष्ठा हो जाए उसी का नाम पूर्वोक्त इन सातों के साथ अन्नपूर्ण प्रशद एक आठवां अलग गिनाते हैं जिसका नाम आनंद रूपा उसके बाद वो आनंद रूप लीन हो गया वो आठवीं अवस्था मानती बौद्ध दस गिनाया उनका नाम मात्र सुनाता हूँ लक्षणों पर विचार नहीं जाएंगे प्रमुदिता विमल्ला प्रभाकरी अर्चस्वती सुदुर्जया अभिमुखी दूरंगमा अचला साधुमति और धर्म मेघा ये दस भूमिका बौद्ध लोगों ने स्वीकार किया जिसका विस्तृत जानकारी चे तो सर्वदर्शन सार्क पढ़ लेना